और उनके बारे में जानने की कोशिश की मुंबई से वस्तुपाल जैन जी जुड़े हुए हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे और सिंगटा से भी हमारे पास एक कलाकार हैं उनसे भी बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में नमस्कार मेरा नाम वस्तुपाल जैन है ऐसे मैं में पेशे से डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर हूँ बच्चों के रिलेटेड एनिमेशन फिल्म मॉरल के रिलेटेड बनाना ये मेरा एक शौक है तो इसकी शुरुआत कैसे किया था ढाई साल पहले मैं यूके में था तभी मेरा पोता पूरे दिन कुछ न कुछ कार्टून फिल्म में देखते देखता रहता था, था। और उसकी मम्मी उसको हमेशा खाने के लिए वो कुछ टैप चालू करके दे देती थी <laughs> बस वो चालू होता तो वो खाता और जैसे बंद होता वो बंद हो जाता तब तो मुझे लगा कि ये ये दिन जो उसी थॉट को लेकर कुछ लिखना शुरू किया कि जिसके ऊपर कुछ कार्टून बनाए जाए स्टोरी बस ये वहां से शुरुआत हुई तो मेरा जो इंस्पिरेशन है वो मेरा पोता आदि उसी के नाम से मैंने आदि एंड फ्रेंड्स करके यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बनाई है जिसके अंदर मैं ये मोरल स्टोरीज जो कुछ राइम के अंदर भी है और कुछ स्टोरीज के अंदर भी है अरे वाह तो वो मैं डालते रहता हूँ <laughs> चलिए वस्तुपाल जी बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अन्य जो बच्चे हैं उन्हें भी अगर इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिला तो कितनी अच्छी बात है और आपको एक जैसे कि देखते देखते आपके पास यह आइडिया आया और आपने उसको साकार किया वस्तुपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए एक और कलाकार हमारे बीच में उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में जी नमस्कार मेरा नाम सुशील वर्मा है मैं मुंबई से हूँ काफी काम किया है थिएटर में मैंने शुरुआत मैंने चौदह वर्ष से कर दिया था अच्छा। और राजस्थानी थिएटर के साथ जुड़ा मैं में सुभा उसके बाद सोनी की इसके बाद मैं हिंदी में काफी काम किया थिएटर में काफी शोज किए फिर शोज करते करते मुझे फिल्म मिली पार्टनर अच्छा। आप लोगों ने नाम सुना ये पार्टनर नहीं पार्टनर वो बहुत पुरानी दिप्ती नवल कंवल जीत वाली अच्छा उसमें एक चाइल्ड आर्टिस्ट था मैं चौदह पंद्रह साल का तो वो किया मैंने बाद में आ, काफी फिल्में की करते करते करते फिर मुझे हम आप के हो कौन मिली उसमें किया मैंने माली वाला के पर जो था बीच में भोजपुरी फिल्में काफी की अच्छा। और फिर पता नहीं मन में क्या लगा कि डायरेक्शन भी किया जाए तो मैं डायरेक्शन में चला गया बालाजी में वहां चौदह साल मैंने काम किया अच्छा। डायरेक्शन में काफी लोगों के साथ मैंने मतलब आ, असिस्टेंट रहते रहते वहाँ भी की क्योंकि कि मैंने सारे साढ़े बारह सौ शो किए मैंने नहीं, क्योंकि नहीं। साथ भी कभी बहुत ही तो काफी करते करते लगा कि मैं अपने एक्टर को खो दिया हूँ मैं फिर एक्टिंग में घुसा एक्टिंग में घुसने के बाद अभी मेरे आ, वो हिजकी की उसमें एक सीन था मेरा बोमायरिया की फिल्म उसमें तीन चार सीन थे मेरे और अभी की है सेटेलाइट शंकर ऐसे एक कर रहा हूँ तारक मेहता का उल्टा, उल्टा चश्मा उसमें उसमें मुझे बुला लेते हैं तो उसमें काफी चाहिए पीछे हॉलदार जो वो पानी पूरी वाला सीक्वेंस था मैं पकड़ ले जाता हूँ जेठा को फिर अभी मैंने वो कमालीन वाला करेक्टर किया तो चल रहा है ऐसे ही मजा ले रहे कर रहे जी सुशील कुमार जी सुशील वर्मा सुशील वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने जर्नी के बारे में बताने के लिए और हम लोग रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं और वस्तुपाल जी आपको भी सुन रहे हैं और ये रेडियो राजस्थान गुजरात के लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि अपनी बोली भाषा में कुछ हमारे श्रोताओं से रूबरू हो तो और अच्छा होगा तो वस्तुपाल जी भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा मारवाड़ी में वो अपनी जो है बोली भाषा में कुछ बोले तो अच्छा लगे <laughs> <laughs> जी हमारे राजस्थान में ऐसे जय केशरी अनाथ की कहते हैं जी जी जी <laughs> आ, और काफ़ी लोग ये उदयपुर के पास में ही हैं उसको फॉलो करते हैं तो जय केशरी अनाथरी एम वो राजस्थान र जो हमारी थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है क्योंकि मैं मैं लोग गुजरात बॉर्डर की बिलोंग करा इट थोड़ी गुजराती न थोड़ी मारवाड़ी मिक्स आए है <laughs> Uh, मैं लोग कोशिश की थी है बच्चों ने uh, कुछ अच्छी सीख मिलें ओपे जो धर्म की बात करो भी अभी मंदिर में जाओ या कोई भी क्रिया करो तो वनर ओपर मूल उद्देश्य वह है कि बच्चों के अंदर या ओपर में कुछ वनौरा जो गुण है वे आवें तो अंडर रिलेटेड जब वनोरी बात तो मैं लोग कार्टून माध्यम थी एनिमेशन थी बच्चों ने खुद ही पहुँचाड़े कोशिश कीती है तो बच्चा कार्टून ने ज़्यादा लाइक करे वनर अंदर कोई प्राणी कोई बात करता है कोई बीजा कैरेक्टर बात करता है तो वे चीज वन में तो ज्यादा असर करें जल्दी वे लोग वन ने एक्सेप्ट करें तो आज मोरी कोशिश है तो म आप सब ने रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों ने वो चैनल बताओ यूट्यूब में थे वही चैनल है वहां नॉम है आदि एंड फ्रेंड्स और हर महीना एक महीना में तीन तीन चार मैं लोग नवी स्टोरीज हमने वैसे नौ जो कुछ सॉन्ग्स फॉर्म में गई और कुछ स्टोरीज रा फॉर्म में गई तो आप सबने नम्र रिक्वेस्ट है <laughs> कि आप बच्चों ने बताव जो तो बच्चों के अंदर कुछ अच्छा संस्कार मिले जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आप हमारे सभी राजस्थानी ख़ास गुजरात के भाई बहनों को भी समझ में आ गया होगा कि आप क्या बताना चाहते हैं मॉरल स्टोरीज आप यूट्यूब में एनिमेशन करके अपलोड किया है और जिसका नाम है आदित्य एंड फ्रेंड्स आप यूट्यूब पे डाल देंगे तो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी और बच्चों को कुछ और दिखाने के बजाय अगर ये दिखाते हैं तो उनके अंदर मूल्य भी आ जाएगा और उनका टाइम भी पास होगा तो ये बहुत ही अच्छा इनिशेटिव आपने किया है बहुत ही अच्छा काम किया है तो आई आगे जोड़ते हैं फिर से सुशील वर्मा जी से क्योंकि वो भी राजस्थान के ही हैं तो नहीं भाई यूपी से बिलोंग से। से करते हैं तो मैं चाहूंगा कि वहाँ की थोड़ी बोली भाषा बोल तो उसमें कुछ है ना कि हमारे यहाँ आज आजकल मोदी जी चुनाव लड़ रहे है ना तो हम वहाँ के रहने वाले है पर यह है की हम बचपन से मतलब पैदाइशी मुंबईया है बनारस का सिर्फ सिर्फ नाम जुड़ा हमारे साथ बाकी बनारसी जैसा कुछ है नहीं हाँ हाँ अच्छा सुशील वर्मा जी एक बात बताइए कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी समय से आप बचपन से जुड़े हुए हैं तो इसमें जैसे कि एक्टिंग वगैरह करना पड़ता है तो किस तरह की कि आपकी मनोस्थिति होती है क्योंकि अलग अलग सीरियल टीवी वगैरह सब जगह किया है आपने तो जब शॉर्ट आपको मिल जाता है डायलॉग्स मिल जाते हैं तो कैसे आप परफॉर्म करते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ के लोग नहीं पता ना उन्हें क्या है पहले के वक्त में और आज के वक्त में बहुत फर्क है नहीं, नहीं। पहले ये होता था कि एक्टर को पता होता था कि उसको करना क्या है नहीं, नहीं। और पहले से समझा दिया जाता था जी। पर आज का दौर ऐसा है कि जानते हुए भी सेट पे पहुंचने के बाद भी कभी सीन चेंज हो जाता है कभी सिक्वेंस चेंज हो जाता है अच्छा अच्छा तो उसी साथ तैयारी करके चलनी पड़ती है कि एकदम तुरंत और सीरियल वाला मामला ऐसा है कि आपको अभी स्क्रिप्ट दे दी जाएगी और आधे घंटे बाद आपको शूट करके सीन देना है चाहे दो पेज हो चार, चार पेज़ो या दस पेज हो <laughs> तो बड़ी वो की स्थिति खुद रहती है और उसी स्थिति में काम करना पड़ता है ये है लेकिन नए लोगों के लिए काफी कुछ आजकल है मौका मतलब काम करने का और आने का लेकिन बिना सीखे नए तो ज्यादा अच्छा है अच्छा सीख कर खरे तो ज्यादा रहेगा अच्छा <laughs> एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे की फिल्म दुनिया में संगीत है म्यूजिक है तो सेवेंटीज का अच्छा तो एटीज से तो तो अच्छा तो का, का उसमें थो, थोड़ी अच्छी म्यूजिक अच्छा संगीत मिला लोगों को पर आज थोड़ा सा यह की आज सुनिए कल भूल जाइए वाला हिसाब किताब है बहुत कम ऐसा संगीत बन रहा है जो दिमाग में रहे याद रहे जिसको आप गुनगुनाएं, गाएं, नहीं, नहीं। उस तरीके का एक आप कोई गाना जो आपके दिल के करीब हो कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना चश्मा उतारू फिर देखो यारू दुनिया नई है चश्मा पुराना कहता है जोकर क्या कहता है जो कर सारा जमाना आधी हकीकत आधा चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना कहता है जो कर मेरे नया मेरे में आया हिंदू ना मुस्लिम पूर्व ना पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हसाना कैसा है जो घर समाना आधी हकीकत आता फसाना दसवा उस फिर देखो यारो दुनिया नहीं है चेहरा पुराना कैसा है जो सर सुशील वर्मा जी बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर और आपका जो संगीत के प्रति जो चीज़ें आपने हकीकत बयां की अभी का जो वर्तमान समय में संगीत कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है आपने कहा और 60s, 70s और 80s के बीच में ये एक बहुत ही सूदिंग था जो लोगों को भी पसंद आता था उसके लिरिक्स आज भी लोगों को याद रह जाते पहली लाइन तो वस्तुपाल जी से भी मैं पूछना चाहूँगा कि संगीत के साथ आपका क्या रिलेशन है Uh, मुझे गाने का बहुत शौक है अरे uh, लेकिन शब्द याद नहीं रहते हुँ, हुँ, हुँ. इसके लिए मुझे थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ता है जरूर जरूर लेकिन मैं गुनगुनाते रहता हूँ हा, हा। एक हाथ गाना जो आपके दिल के करीब है उसका एक लाइन गुनगुनाइए मुझे तुम बिन जिया लगता नहीं हम क्या करें मुझे कह दे अब जाने अदा हम क्या करें <laughs> ये कहे तो अब है जाने अदा हम क्या करें na na बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी हजारों गम हैं इस दुनिया में अपने भी पर भी मोहब्बत ही कदम तन्हा नहीं हम क्या करें तुम्हें कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें उसे अपनी वफा दे दो तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें कितना कटता नहीं हम क्या करी लुटे दिल में दिया जलता नहीं हम हम क्या क्या करें करें ये दिल तुम मिल कहीं लगता नहीं हम क्या करें। जो है, मैंने कह दिया जी जी, जी, जी शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है तो आइए जाते जाते हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे सुशील वर्मा बस ये मधुबन ले और एफएम सुनते रहिए और मजे लेते रहिए इससे बढ़िया जिंदगी में कुछ भी नहीं है यही जिंदगी है धन्यवाद धन्यवाद जी संदेश आपके माध्यम से जो अच्छी बातें जो आप सिखाते हैं ऐसे बहुत कम लोग प्रयास कर रहे हैं तो मेरा यही आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसको सुनते रहिए और अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातें उतारते रहिए चलिए श्रोताओं आज के इस एपिसोड में हमने सुशील वर्मा और वस्तुपाल जैन जी को सुना दोनों भी एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व रखते हैं और जैसे कि वस्तुपाल जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो उनके अंदर नैतिक मूल्यों को फिर से री करना बड़ों को तो नहीं समझा सकते हैं लेकिन बच्चों के अंदर बीज जरूर डाल सकते हैं तो उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसके साथ सुशील वर्मा से जब बात की तो उनकी जो भावना है आज के समय में जिस तरह का जो सिचुएशन है क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है फिल्म इंडस्ट्री में और उतार चढ़ाव देखे हैं सारी चीज़ें उनको पता है तो फिर भी वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि इस धुंधले में भी कहीं उजाले का एक किरण उनको नजर आता है और अच्छी बात है करते रहिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं इन दोनों कलाकारों को, को और आप सुना है रीड 90.4 वन फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए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 केले बड़े ये मुश्किलों से के जब साथ कह दो मेरा खुदा बड़ा है